थर्वेदी ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं मुमुक्षु को जड़ प्रधान कारणवाद मोक्ष साधन रूपेण अनुपादेय है उपादेय करते हैं ग्राह्य को स्वीकार्य को अनुपादेय का अर्थ है अस्वीकार्य और स्वीकार्य होगा ब्रह्मात्म एकत्व। जो अद्वैत सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत वह इसे भगवान भाष्यकार ने समझाया अद्वैत मत के विरोधी सांख्य दर्शन में सांख्य शास्त्र प्रणयन आनर्थक्यादि दोष आते हैं ये सब बता करके सदोष होने से अनुपादे बताया गया जो वेदांत शास्त्र में परमार्थतः एक आत्मतत्व है तो इस पक्ष में भी शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक्य नामक दोष की आशंका करके उसका निराकरण हुआ सांख्यों ने आशंका की वेदांत मत में भी वेदांत शास्त्र प्रणयनादि वही अर्थ की उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने श्रुति के आधार पर कर दिया पहले बृहदारण्य श्रुति के दो वचन बताए यू अस्व आत्म अभूत तत्के न केन से ज्ञान होने पर शास्त्र प्रणयन यदि अनर्थक बताते हो तो ज्ञानी तो शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है तो अनाधिकारी के प्रति शास्त्र प्रणयन अनर्थक के दोष नहीं बताया जा सकता और अज्ञानी के लिए कहो तो अज्ञान अवस्था में तो शास्त्र शास्त्रोपदेष्टा तथा शास्त्रोपदेश ग्रहणकर्ता करता रूपभेद विद्यमान होने से और आविद्यक अवस्था में जीव जो शास्त्रोपदेश ग्रहण कर रहा है अपने आप को बद्ध समझता है उस आरोपित बद्ध की बंधन की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रणयन सार्थक होगा ये सब बातें बृहदारण्य श्रुति के वचनों को आधार बना करके बताई गई तो केवल ण्यक श्रुति मात्र इसे कहती है ऐसा नहीं अपितु ये अथर्वेद का मंत्र भाग भी बताता है अथर्वेद के मंत्र भाग में आई हुई जो मुंडक उपनिषद है उसके प्रारंभ में ही दो प्रकार की विद्याएं बताई गई पराविद्या अपराविद्या अपरा को अविद्या भी कहा जाता है भेद विशेष होने से और पराविद्या विद्या है अद्वैत ब्रह्म विषयक निर्विशेष ब्रह्म विषयक और उस पराविद्या के विषय में तथा अपरा विद्या के विषय में ये जो तार्किकों का दोष विषयक आक्षेप है वह प्रवेश नहीं कर सकता शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक के नामक दोष रूप आक्षेप जो लगाते हैं वेदांत सिद्धांत पर ये दोनों अवस्था में संभव नहीं है ये बताने के लिए ये कहा गया कि मुंडक उपनिषद में भी ये दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन है पराविद्या के प्रकरण में तो अद्वैत अवस्था में जिसकी निष्ठा हो गई है वह शास्त्र का अनाधिकारी होने से उसके प्रति दोष की आशंका नहीं की जाएगी शास्त्र प्रणयनादि अनर्थक के रूप दोष की और जो पराविद्या है अपराविद्या हैं भेद विषयक ज्ञान ही जिसके बुद्धि में भी है और चाहता है मुक्त होना संसार से तो उसके लिए वेदांत शास्त्र का प्रणयन आविद्यक बंध निवृत्ति के लिए सार्थक होगा ये सब बातें बताई गई अब ये जो आ, दूसरे दोषों की भी आशंका की गई थी वेदांत मत में सांख्यों के द्वारा कि अद्वैतवाद में ब्रह्म को जगत का सृष्टा मान भी ले तो भी कोई दूसरा सहायक न होने से ब्रह्म कारणवाद अनुपन्न है एक शंका की गई थी दूसरी शंका की गई थी कि ब्रह्म तो आपकाम होने से जगत निर्माण में उसकी प्रवृति नहीं हो पाएगी प्रवृति की अनुपत्ति ये सब जो दोषों की आशंका की गई थी और जैसे तैसे प्रवृति हो भी जा तो फिर संसार तो दुख का कारण है दुख साधन है तो अपने ही दुख का साधन भूत संसार निर्माण में सर्वज्ञ होता हुआ ईश्वर प्रवृत्त होगा यदि तो सर्वज्ञत्व ईश्वर का अनुपन्न होगा क्योंकि कोई भी विवेकी व्यक्ति जिससे अपने को दुख हो ऐसा कोई कार्य नहीं करता और ईश्वर संसार बनाते हैं किस लिए तो मान मानोगे एक ही आत्मा होने के कारण आ, अपने लिए ही और उस संसार से होता क्या है सुख न होकर के दुख ही होता है तो ईश्वर ने अपने ही दुख के लिए संसार बनाया तो विवेकी ही कहाँ रहा अभी सामान्य विवेकी मनुष्य भी ऐसा नहीं करता और ईश्वर सर्वज्ञ होता हुआ ऐसा करेगा अनुपपन्न है ये सब दो बताए थे सांख्यो ने पहले कहते हैं को उपाधि निमित्त ब्रह्म का भेद जीव ईश्वर का भेद तथा जीव जीवों का आपस में भेद औपाधिक हम वेदांतियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसलिए ये साधनादि सहयोगी न होने से कर्ता नहीं बन पाएगा ब्रह्मा ये नहीं कहा जा सकता और के भी नहीं आएगा आत्मानर्थ का कर्तृत्व भी नहीं आएगा इसलिए कि परमेश्वर तो आप्तकाम होने से अपने प्रयोजन के लिए संसार नहीं बनाएगा तब भी परमेश्वर कर्म प्राणियों का कर्मफल विधाता है तो प्राणियों के द्वारा अपने पूर्व कल्प में फल की इच्छा से अनुष्ठित कर्मों का फलोपभोग हो जाए प्राणियों को इसलिए संसार बना सकता है प्राणियों के कर्मफल भोगोपयोगी कार्यक्रम संघात तथा तो कार्यक्रम संघात के स्थिति निमित्तक अन्नादि संसार को बना सकता है ये सब दोषों का निराकरण जो वेदांत मत में सांख्यों के द्वारा शंकित थे हुआ अब सांख्य जो कह रहे थे प्रधान के लिए भी पुरुष शब्द का तथा ईक्ष चक्र इस पद का गौण प्रयोग होगा उसका निराकरण कर रहे हैं यस्तु दृष्टांतो राज्य इत्यादि से इससे पहले थोड़ा संभवतर टीका में देखना बाकी है टीका में आत्मेति इस प्रतीक के बाद में देखना बाकी है कि आत्मनो यो अनर्थ यानी आत्मेति इस ये प्रतीक है भाष्यस्थ आत्मादि पर ऐसा अनु करना ये तेन प्रत्युक्तो प्रत्युक्त तो इसमें जो आत्मा कर्तृत्वादि दोष एक पद है ना इसका विग्रह करके बता रहा है टीकाकार कि आत्मनो यो अनर्थ संसार तो आत्मा का दुख साधन भूत जो संसार और तत्कर्तृत्व तो और आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर तो अपने ही दुख के साधनभूत संसार का कर्तृत्व ईश्वर में अनुपपन्न है ये जो दोष बताया था और आदि शब्द से ग्राह्य है उसे टीकाकार कहते हैं कि आदि शब्देन काम तेना प्रयोजन अनपेक्ष अनु प्रयोजनापेक्षा अनुपपत्ति, प्रयोजना पेक्षा अनुपपत्ति। ये आदि शब्दे न आत्म प्रयोजनापेक्षा अनुपपत्ति संग्रहिता जो आत्मथ कर्तृत्वादि में आदि शब्द है यह आदि शब्द बता रहा है ईश्वर आप होने से ईश्वर में प्रयोजन की इच्छा की अनुपपत्ति को बताता है आदि शब्द और वो जो आदि शब्द से ग्राह्य ये है अनुपत्ति फल की इच्छा की अनुपत्ति वह दोष भी प्रत्युक्त समझना यानी खंडित हुआ ऐसा समझना क्योंकि अविद्या अवस्था में भेद हैं और जीव के लिए आपकाम होता हुआ भी ईश्वर अपने प्रयोजन के लिए नहीं जीवों के प्रयोजन के लिए सृष्टि कर सकता है आगे हैं टीका में कल्पनिया स्व जीवस्य जीवस तस्य संसारो न आत्मन तो ये जो दोष है कैसे निवृत्त हो रहे हैं इसे बता रहा है कि कल्पनाया कल्पनायानी भ्रांति जो भेद अद्वैत में द्वैत की भ्रांति है रस्य में सर्प की भ्रांति के तरह अद्वितीय आत्मा में ही आत्मभेद विषयक कल्पना ये भ्रांति अध्यास और इस अध्यास से परमेश्वर से स्वशब्द से लेना परमेश्वर को स्व व्यतिरिक्त एने परमेश्वरात व्यतिरिक्त जीवस्य जीव सत्वात् तो जीव वस्तुत परमेश्वर से अलग नहीं है लेकिन भ्रांति से जब तक जीव ईश्वर का औपाधिक भेद है तब तक जीव ईश्वर से अलग है और अरे संसार जीव के दुख का हेतु है तो तस्य संसार न आत्मन आत्मा शब्द से लेना परमेश्वर को जिस निरूपाधिक आत्मा को एक वेदांत बता रहा है निरूपाधिक आत्मा उसका संसार नहीं है संसार है जीव का और ये जीव के लिए ईश्वर ने संसार क्यों निर्माण किया तो पूर्व कल्प में इस संसार की प्राप्ति के लिए आज जो हमें उपलब्ध है ये हमने ही इच्छा की थी कि हम ऐसे ऐसे बने पहले कभी और उस इच्छा से इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर ने आज वैसा बना दिया हमें उसके लिए शरीर भी बना दिया इंद्रिया भी बना दी और शरीर इंद्रिय के स्थिति के लिए अन्नादि भी बना दिए इसलिए ये कहते हैं कि तदीय कर्म फल दानार्थम तदीय में तत्शब्द का अर्थ है जीव तो तदीय कर्म यानी पूर्वकल्प में जीव के द्वारा किया गया जो कर्म है उसका फल अभी भोगा नहीं है और उस फल की कामना से किया हुआ कर्म है उसका फल देने के लिए फलदानार्थम च आप सृष्टियादि प्रवृत्ति संभवती जो आप्त काम परमेश्वर हैं वे जीवों के कर्म का फल जीवों को देने के लिए सृष्टि का निर्माण करने में प्रवृत्त हो सकते हैं सर्व स्वप्न तुल्यवात तो सर्वव्यवहार स्वप्न तुल्यवात एक तो ये हुआ कि भेद होने के कारण ईश्वर के पास सामग्री विद्यमान है वो सामग्री क्या है पूर्वकल्पीय जीवों का कर्म जो फल देने के लिए फलोन्मुख हुआ है उस कर्म की अपेक्षा से संसार ईश्वर बनाते हैं ये बताया गया मान लो सब कुछ ना भी हो कर्म तथा जीवों की इच्छा ये सहयोगी ना भी हो तब भी अनादि अज्ञान मात्र से भी अकेले अनादि अज्ञान रूपी उपाधि को लेकर के भी ईश्वर बना सकते हैं संसार इसके लिए आगे वाला वाक्य है कि सर्व व्यवहार श्यापी स्वप्न तुल्यवात वे जागृत अवस्था में होने वाले समस्त जो व्यवहार है वे कैसे हैं स्वप्न में होने वाले व्यवहार जैसे ही हैं तो स्वप्न जगत जैसा ही जागृत जगत है और स्वप्न जगत का कारण कौन है सुसुप्ति मात्र जब सो जाता है जीव तो उत्पन्न हो जाता है स्वप्न तो ये कहते हैं कि स्वप्न शोपन तुल्यत्वात् स्वप्ने इव सर्व अपि उपपद्यते। तो स्वप्न में जैसे सारा व्यवहार सिद्ध है ऐसे ही जागृत अवस्था का अज्ञान रूपी निद्रा मात्र से संपन्न होता है स्वप्न का सारा व्यवहार जैसे ऐसे ये जागृत अवस्था का सारा व्यवहार भी अद्वैत विषय को अज्ञान रूपी जो निद्रा है इस निद्रा मात्र से ही उपपन्न होगा इस बात को भगवान वेद जी ने सूत्र में और उस सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कह दिया है इसे कहते हैं कि इति सूत्र भाष्यादो एव परिहृत परिहृत यानि दोष परिहृत पूर्व पूर्व पक्षियों के द्वारा वेदांत मत में जो दोष बताया उस दोष का परिहार सूत्र तथा भाष्य में भगवान भाष्यकार तथा सूत्रकार ने किया है तो ये ये अविद्याकृत उपाधि कृत अविद्यामत अनेकशक्ति साधन भेद अभावो सृष्ट्यादिकर्तृत्साधनादोष प्रत्युक्त वेदित पर था इस पर टीका हो गई अब यस्तुष्टोंगर्वाकिणी तो इत्यादि वाक्य है भाष्य में इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं सांख्यन स्वपक्षे उपपत्ति पुषशब उपपत्तिराको यस्वी तो सांख्यों के द्वारा जो स्वपक्षे पुरुष शब्द से उपपत्ति उक्ता उगता स्वपक्ष प्रधान कारणवाद ये सांख्यों का अपना पक्ष है तो सांख्यों ने प्रधान कारणवाद पक्ष में पुरुष शब्द का गौन रूप से प्रधान के लिए तथा ईक्षण का भी गौण रूप से प्रधान के लिए प्रयोग होगा ये बात पहले उदाहरण के साथ बताई थी तो जो उपपत्ति बताई ताम अनुद्य उस उपपत्ति का यानी युक्ति का अर्थात दृष्टांत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यस्तु इत्यादि से तो यस्तु दृष्टान तो सर्वाथकारिणी कर्तरी उपचारात राजा कर्ता सोपपन्न तो कहते हैं जो पुरुष शब्द का प्रयोग प्रधान में गौण रूप से दिखाने के लिए दृष्टांत तो बताया था राजा के सर्व सभी कार्यों को संपन्न करने वाला जो कर्ता यानी भृत्य है सेवक है राजा का उसमें उपचाराथ यानी गौण रूप से राजा कर्ता कर्ता यानी वो भृत्य राजा है ऐसा गौण रूप से प्रयोग होता है ये जो कहा था ये दृष्टांत कहते हैं प्रकृति में अनुपपन्न है असिद्ध है सो अत्र अनुपपन्न अनुपन्न शब्द से लेना दृष्टान को वो दृष्टांत यहां पर लागू नहीं होगा और क्यों नहीं उपपन्न होगा इसके लिए कहते हैं कि स इति श्रुतेर मुख्यार्थ बाधनात् प्रमाणभूताया भूताया श्रुते का विशेषण है प्रमाण तो प्रमाणभूताया भूताया श्रुते मुख्यार्थ बाधनात् तो प्रमाणभूत श्रुति कौन सी है तो स इक्षांत चक्रे तो स ईक्षांचक्रे यह जो प्रमाण भूता श्रुति है इसका जो मुख्यार्थ है उसका बाद हो जाता है यदि ईक्षण तथा पुरुष शब्द प्रधान में गौण रूप से बताते हैं तो तो तत्र ही गौणी कल्पना इसका उत्तरण लिखते हैं टीका में टीकाकार प्रस्तरः प्रस्तर इद उपचारों दृष्टि आशंक्य आह त्री गौणी तो यजम प्रस्तरः यह भी वेद वाक्य है कर्मकांड में आया हुआ और यजम प्रस्तरः इस वाक्य में यजमान के लिए प्रस्तर शब्द का प्रयोग हुआ यह समानाधिकरण प्रयोग है ना अर्थ निकल रहा यजमान प्रस्तर है प्रस्तर कहते हैं दर्भ मुष्टि को दर्भों से बनाई गई जो एक मुष्टि है उसे कहा जाता है दर्भ क्या प्रस्तर दर्भ मुष्टि को और यजमान प्रस्तर तो यजमान प्रस्तर है यानी दर्भ मुष्टि है तो दर्भ मुष्टि तो जड़ है यजमान तो चेतन है प्रधान करता है यज्ञ का तो ये चेतन के लिए जड़ शब्द का प्रयोग तो मानना पड़ेगा वो गौन है प्रस्तर की प्रस्तर यानी दर्भ मुष्टि अदर्भ मुष्टि किस लिए होती है जो यज्ञ में उपयोगी बर्तन है ये नहीं कि पहले दिन जिनका उपयोग किया अंतिम दिन तक उसको साफ किए बिना वैसे ही प्रयोग करते रहे रोज के रोज वो यज्ञ में उपयोग में आने वाले बर्तनों को साफ करना होता है ना आचमनी है तो आरती है थाली आदि जो भी होती है और वो किससे धोएंगे जूठे बर्तन जिनसे धोए जाते हैं अपने खाए हुए जिस प्लास्टिक की जाली से उसी प्लास्टिक की जाली से साबुन लगा करके धो ले पूजा के बर्तन भी तो ये पवित्रता नहीं रहती इसके लिए बनाए जाते हैं पूजा के बर्तनों को साफ करने के लिए दर्भ मुष्टि जैसे नारियल का पहले बनाया जाता था राख लेकर के उसके साथ ऐसे दर्भों से एक ऐसा वो बना करके उससे फिर पाउडर आदि लेकर के बर्तन साफ करता है घिस करके बर्तन को घिसने के लिए वो दर्भ की मुष्टि बनाई जाती है तो यजमान जैसे यज्ञ कार्य का निर्वर्तक है ऐसे वो दर्भ मुष्टि भी यज्ञ में उपयोगी पात्रों की सफाई ये भी एक यज्ञांग है और उस यज्ञांग की संपादक है कारक है इसलिए यजमान के तरह है ये अर्थ है वो मुष्टि यजमान जैसी है वो भी यज्ञ का निर्वर्तन कर रही है इसलिए वहां वो गौण प्रयोग है यजमान का दर्प यजमान जैसी है वो ऐसा अर्थ है तो यहाँ जैसी गौणी वृत्ति है देखी गई है वेद वाक्य में भी तो भी ये प्रमाण है उसमें प्रामाण्य का बाद नहीं हुआ तो ऐसे यहाँ पर भी स ईक्षान चक्र श्रुति में प्रधान के लिए ईक्ष चक्र पद प्रयोग तथा स शब्द से ग्राह्य पुरुष पद का प्रयोग मान लेते हैं तो भी श्रुति का प्रामान्य बना रहेगा बाधित नहीं होगा प्रामाण्य इस प्रकार यदि कोई शंका करता है तो इसका समाधान करने के लिए भाषकर भगवान ने वाक्य लिखा है तत्र ही गौणी इत्यादि इसलिए टीकाकरण उतरन में लिखा कि यजमान प्रस्तर इत्यादो यानी इत्यादि वेद वचन में उपचारों दृष्टान गौण प्रयोग देखा गया है प्रस्तर के लिए यजमान शब्द का प्रयोग गौन है ऐसे यहां पर प्रधान के लिए पुरुष शब्द तथा ईच्छाचग्रीय शब्द का प्रयोग माना जाए इस प्रकार की सांख्यों की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि तत्र ही गौणी कल्पना शब्दस्य से यख्यार्थों न संभवती ते वेद में भी गौणी वृत्ति मानते हैं गौन प्रयोग मानते हैं लेकिन कहा तो कहते तत्र यानी उस वेद वाक्य में ही गौन प्रयोग होगा गौन प्रयोग की कल्पना की जाएगी कहाँ तो कहते यत्र मुख्यार्थो न संभवती शब्द से यत्र मुख्यार्थो न संभवती तो जिस वाक्य में शब्द का मुख्यार्थ लेने पर वाक्य वाक्यार्थ न निकलता हो वहां पर शब्द का गौन प्रयोग माना जाता है तो यहां यजमान और दर्भ मुष्टि इन दोनों का आभेद वाक्यार्थ निकल नहीं पा रहा है वाक्यार्थ बाधित है इसलिए मानना पड़ता है कि प्रस्तर भी यजमान जैसा है ऐसा गौन प्रयोग करना पड़ता है तो या, वहां तो ठीक है दृष्टांत में यजमान प्रस्तर में गौन वृत्ति और स इक्षान चक्र में तो मुख्यार्थ संभव है शब्द से पुरुष यानी चेतन को ग्रहण करना और चेतन में ईक्षण कर्तृत्व तो मुख्य ही संभव है इसलिए यहां गौणी वृत्ति नहीं होगी लेंगे तो मुख्यार्थ बाद की आपत्ति मुख्यापत इह तो अचेतन से अवतरण टीका में प्रधान पक्षे न केवलम श्रुति अनुपपत्तिर वस्तुतः कवश्रुतिपत्ति अपि न संभवती आह इति तो प्रधान पक्षे न केवलम केवल श्रुति अनुपपत्ति तो वेदा आ, सांख्य मत में प्रधानपक्ष सांख्य मत तो सांख्य मत में केवल ईक्षण श्रुति यानी स ईक्षान चक्रे इस प्रमाणभूत श्रुति के मुख्यार्थ का बाध गौन प्रयोग मानने पर इतना ही दोष है ऐसी बात नहीं अभी तो आगे कहते हैं वस्तु तस्तु तस् सृष्टित्व अपनी न संभवती तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो तस्य प्रधानस्य सृष्टित्व अपनी न संभवती वो प्रधान सृष्टा भी प्राणादि जगत का नहीं बन पाएगा कर्ता नहीं बन पाएगा <coughs> इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार की इ तू पुरुष विशेष मुक्तबद्धपुरुष विशेषअपेक्ष करम देश काल निमित्ता अपेक्षाया बंध मोक्षादी फला नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्तिर तो पद्य तो प्रधान कारणवादेह का तो टीका में टीका के अनुसार भाष्यस्थ इद का अर्थ निकलेगा प्रधान कारणवाद में सांख्यमत में तो अचे वो अचेतन कौन है प्रधान तो अचेतन प्रधान नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्तिर प्रवृत्तिर्नोपद्यते करना तो तो्यमते पुरुषम प्रति यता प्रवृत्तिरपद्य ये अन्वय होगा प्रवृत्ति का एक विशेषण है नियता और दूसरा विशेषण है फलार्था बंध मोक्षादि फलार्था तो इन दो विशेषणों से युक्त जो प्रवृत्ति है वह अचेतन प्रधान में उपपन्न नहीं होगी किस प्रकार तो कहते हैं मुक्त, मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षाया और कर्तिकर्म देश काल निमित्तापेक्ष बंद मोक्षादि फलार्था तो पुरुष अनेक है सांख्यों के मत में जिनको प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया है वे मुक्त पुरुष कहलाते हैं प्रकृति पुरुष का विवेक मोक्ष का साधन है उनके यहां तो प्रकृति पुरुष विवेक से युक्त पुरुष विवेकी पुरुष वे हैं मुक्त पुरुष और जिनको प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान नहीं है अपितु अविवेक है विवेक कहते भेद ज्ञान को अविवेक का अर्थ है तादात्म्य अभिमान प्रकृति है कार्यक्रम संघात भी प्रकृति है न प्रकृति का परिणाम होने से और इस कार्यक्रम संघात के साथ आत्मा का तादात्म्य अभिमान ये अविवेक कहलाता है इसी को मैं समझना प्रकृति के परिणाम रूप कार्यक्रम संघात को मैं समझना ये प्रकृति से पुरुष का विवेक नहीं कहलाएगा अपितु प्रकृति जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है इन तीनों शरीरों से अलग निर्विकार असंग चेतन मात्र मैं हूं ये है प्रकृति पुरुष विवेक और इन तीन शरीरों के साथ तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति ये है अविवेक और इस अविवेक से होता है बद्ध वो है बद्ध जीव तो एक है मुक्त जीव दूसरा है बद्ध पुरुष तो मुक्त बद्ध पुरुष यानी मुक्त पुरुष तथा बद्ध पुरुष और इनका जो विशेष यानी भेद है मुक्त जीव अलग है बद्ध जीव अलग है मुक्त जीव के लिए न तो मोक्ष चाहिए न तो अपवर्ग चाहिए या नहीं अपवर्ग ही मोक्ष है भोग भी नहीं चाहिए उसके लिए न भोग चाहिए न अपवर्ग चाहिए मुक्त हो गया तो अपवर्ग मिल ही गया उसको और जो बद्ध पुरुष हैं, उनमें अवान्तर दो भेद हैं एक भोग चाहने वाले दूसरे मोक्ष चाहने वाले मुक्ति चाहते हैं तो उनके प्रयोजन के लिए फिर तो बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षया कर्त कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा तो भोग मिलना है तो भोग तो सीधा प्रकृति जिस किसी को भी पाप करने वालों को भी स्वर्ग ही नहीं दिलाएगी सुख ही नहीं दिलाएगी पुण्य कर्म करने वालों को दुख नहीं दिलाएगी और कर्म का फल सब जगह सब कर्मों का फल नहीं भोगा जाता उत्कृष्ट पुण्य का फल स्वर्ग में मध्यम पुण्य का और पाप का फल मनुष्य शरीर में तो बहुत ज्यादा पाप हैं तो उसका नरक में तो ये देश और काल तथा तत्त शरीरादि रूप जो निमित्त हैं वस्तुएं इनकी अपेक्षा से प्रकृति बद्ध भोग चाहने वाले बद्ध पुरुषों को भोग देगी और मोक्ष चाहने वाले बद्ध पुरुषों को विवेक करा करके मोक्ष दिलाएगी तो इस प्रकार ये जो नियता प्रवृत्ति है कि मुमुक्ष के अपवर्ग के लिए ही प्रवृत्ति, और भोग चाहने वाले अज्ञानी जीवों के भोग के लिए ही नियता प्रवृत्ति ये जड़ जो प्रधान है वह स्वतः नहीं कर पाएगा कि ये मुक्त पुरुष हैं, ये बद्ध पुरुष हैं ये और ये बद्ध पुरुषों में ये चाहता है मोक्ष ये चाहता है भोग तो इसी देश काल और वस्तु को निमित्त बना करके इसे ये भोग भुगवाना है इसे ये शरीर दिलाना है ऐसा निर्धारण अचेतन प्रधान स्वयं नहीं कर पाएगा कभी एक आध बार का न्याय से हो जाए तो हो जाए गुनाक्षर न्याय काक तालीय न्याय होता है ना अंधा कब्वे को पकड़ नहीं सकता लेकिन कभी ऐसे तालियां बजा करके भजन कर रहा है और ताली बजाते बजाते अचानक कभी उड़ते उड़ते कौवा उसके हाथ में आ गया तो उसे काकताली नहीं कहा जाता अचानक घटना घटी जो घूंन लगता है लकड़ियों में वह ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र लिख नहीं सकता लेकिन कभी कभी अचानक वो लकड़ी को खाते समय ऐसा खा लेता है कि वो ओम की आकृति बन जाती है या शिवाय की आकृति बन जाती है नमः की आकृति बन जाती है वो जानबूझकर के करके विवेक पूर्वक उसने वैसा लिखने के लिए लकड़ी को नहीं खाया है वो बन गया अचानक कभी कोई चित्र ही बन जाता है वो कहा जाता है अचानक हुआ ऐसे कभी अचानक कुछ हुआ तो घुनाक्षर न्याय लगाया जाता है तो अचानक एक हाथ बार जड़ के द्वारा ऐसा हो भी जाए लेकिन नियत रूप से हमेशा इस पुरुष के लिए ये चाहिए इस देश काल वस्तु निमित्त तक उसे ये भोग भुगवाना है ऐसी प्रवृत्ति संभव नहीं हो पाएगी अचेतन प्रधान की ये यहाँ पर कहा गया कि यह तू यानी सांख्य मते तू अचेतन प्रधानस्य अचेतन जो प्रधान है उसकी मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षाया कर्तृ कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा च बंध मोक्षादि फलार्थ बंध यानी भोग और मोक्ष रूप फल के लिए प्रवृत्ति निश्चित रूप से पुरुष विशेष के प्रति नहीं हो पाएगी और जब ईश्वर को सर्वज्ञ ईश्वर को मान लेते हैं जगत का कर्ता तो ईश्वर तो सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर को मालूम है कि ये आ, मुमुक्षु हैं ये भोग चाहता है ऐसा विवेक उसे है कौन भोगता है कौन मुमुक भोग चाहता है कौन मोक्ष चाहता है तो मुख हां आ, तो भोग और मोक्ष दोनों चाहने वाला उसे कहा जाता है आपात मुमुक्ष अभी पूर्ण विवेक नहीं हुआ है तो पूर्ण विवेक हो जाए, ठीक ठीक तो फिर मुमुक्ष रहेगी और जो ऐसा है बीच वाली स्थिति में तो उसके लिए भगवान फिर दो में से किसी एक के ओर जो प्रबुद्ध संस्कार है अंदर के संस्कार के भी पहचानते है ना, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है वो देख करके उधर प्रवृत्त कराते हैं ये हो जाता है इसलिए ईश्वर सर्वभूता नाम यंत्रारूढ़ानी माया भ्रामय सर्वभूता हृदय शर्जों तिष्ट तो माया है हमारे अंदर बैठा हुआ अपना जो संस्कार उसको पहचान लेते हैं सूक्ष्म विवेक हम नहीं कर पाते ईश्वर कर पाते हैं और वो सूक्ष्म संस्कारों में से दो संस्कार थोड़ा अधिक प्रबल दिख रहा है उधर उसकी प्रवृत्ति कराते हैं ऐसा हो जाता तो यस्तु दृष्टान तो हाँ ये तो हो गया अच्छा फलार्था नियता प्रवृत्ति नोप पद्य टीका है टीका को देखिए थोड़ा मुक्तान वर्जय्वा बद्धान प्रति ये प्रवृत्ति तो मुक्त पुरुषों को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना भोग चाहिए ना मोक्ष चाहिए मुक्ति तो उनके पास है ही है तो इसलिए मुक्तों को तो छोड़ देगी कौन प्रधान रूप प्रकृति जड़ होती हुई और केवल बद्ध पुरुषों में बद्धान प्रत्यय व प्रवृत्ति और उसमें भी इस पुरुष ने ये कर्म किया था उसका ये फल है और उस फल के लिए निमित्त ये देश काल वस्तुएं बनेगी ऐसा विवेक करक रख करके नियम से प्रवृत्ति संभव नहीं हो पाएगी वो कह रहे हैं कि बद्धान प्रत्यय व प्रवृत्ति कर्त कर्मादि अपेक्षाया बंध मोक्षादि शब्दित भोगाप वर्गात वर्गार्था का अर्थ कर दिया व्यवस्थिता प्रवृत्तिर नोप ये प्रवृत्ति उपन्न नहीं होगी किसकी अचेतन की यानी प्रधान की आगे हैं अनु पुरुषार्थम ये ये इत्यादि का अवतरण लिखते हैं अच्छा उससे पहले इसी का लिख रहे है थोड़ा तो अनेक पुरुषाथ उररी कृत्य प्रधानम प्रवर्तते यदर तरस्तम अनेक इत अचेतन अचेतनस्य मुक्तबद्ध इत्यादि वाक्यन ये जो वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा इससे सांख्यों के शंका के समय सांख्यों ने जो ये कहा था उसका निराकरण किया गया सांख्यों ने क्या कहा था कि पुरुषार्थम प्रयोजनम कृत्य प्रधानम प्रवर्तते तो जीवों के पुरुषार्थ को ध्यान में रखकर उररी कृत्य अर्थ ध्यान में रखकर के याने उसके उद्देश्य पुरुषों के प्रयोजन भोग और अपवर्ग रूप उस उसके उद्देश्य से प्रधानम प्रवर्तते प्रधान की प्रवृत्ति होती है ऐसा जो सांख्यों ने कहा था शंका करते समय प्रधान कारणवाद की उसका निराकरण हुआ अब यथोक्तर्वज्ञर कर्तृत्वपक्षेतु उपन्ना ये जो भाष्य है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ईश्वर कारणवादेतु न कोपि दोष यथोक्त तो ईश्वर कारणवाद में तो कोई भी दोष नहीं है इस अभिप्राय से सिद्धांति की ओर से भाष्कार भगवान ही लिखते हैं यथोक्त ईश्वर कर्तृत्व तो पक्ष तू उपपन्ना तो यथोक्त ईश्वर यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर है माउपाधिक चैतन्य कारण उपाधि चैतन्य और उसको जगत का कर्ता मानने पर वह चेतन होने से उन्हें मालूम है कि जो मुक्त हुआ उसके दृष्टि में तो द्वैत है ही नहीं उसके लिए तो न बंधन है न मोक्ष है मोक्ष भी बंधन रूप जो व्यावहारिक सत्ता वाला है बंधन उसकी निवृत्ति भी व्यावहारिक सत्ता वाली है बंधन की अपेक्षा से मोक्ष होता है और जब अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है निवृत्त होती है तो ये नहीं होता कि अभी मैं मुक्त हुआ यह निश्चय रहता है कि मैं तो नित्य मुक्त ही हूं मुझे कभी बंधन ने छुआ ही नहीं संपर्क ही नहीं हुआ बंधन के साथ मेरा जैसे कोई स्वप्न में नदी में बाढ़ आई हो और बाढ़ में बहता हुआ अपने आप को अनुभव कर रहा है चिल्ला रहा है लोगों ने फिर उसे बचा दिया और बाद में फिर जग गया तो जगने के बाद ये नहीं मानता कि मैं बह रहा था और किसी के बचाने से बच गया वो देखता है मैं तो अपने घर में ही था न बाढ़ थी न मैं बह रहा था न मुझे किसी ने बहते हुए को निकाला न निकालने वाला था न बहने वाला था न बाढ़ थी न बहना था वो बहना भी और निकलना भी स्वप्न की कल्पना मात्र थी स्वप्न में ही बहा स्वप्न में ही निकल निकालने वाले ने निकाला और स्वप्न में ही वह बहते हुए उद्धारित हुआ प्रवाह से बह रहा था डूब रहा था वह उसका उद्धार किया गया बहते बहते निकाल लिया गया यही उद्धार करना है प्रवाह से वहां से ऊपर उठा करके निकालना है तो ये सब स्वप्न में है का मतलब प्रतिभासी का और जगने वाले के दृष्टि में वो सब कुछ नहीं है न बहाई नहीं तो फिर बचना क्या है उद्धार क्या होना है ऐसे मुक्त पुरुष के लिए तो वह निर्विशेष भाव में स्थित हो जाता है मुक्त के दृष्टि में बंधन था ही नहीं तो फिर मुक्ति भी नहीं अविवेकी के दृष्टि में जब तक अविद्या है तो अज्ञान है तो बंधन भी है तो उस बंधन से निवृत्ति का उपाय भी है और उस उपाय को वेदांत के श्रवण मनन से प्राप्त करके मुक्त हो जाता है ये बद्ध के दृष्टि में मुक्ति है ये सब जानता है कौन ईश्वर ये जान सकता है सर्वज्ञ होने के कारण और फिर भोग चाहने वाले व्यवहार अवस्था में भोग चाहने वाले बद्ध जीवों के लिए भोग मुमुक्षु जीवों के लिए मोक्ष ये दोनों भी ईश्वर दिलाने के लिए नियत रूप से प्रवृत्ति कर सकते हैं वैसा वैसा मुमुक्षु साधकों का कार्यक्रम संघात का निर्माण वैसा करेंगे जो मोक्ष साधना में उपयोगी हो भोग चाहने वाले पुरुषों के कार्यक्रम संघात का निर्माण वैसा करेंगे जो भोग भोग में उपयोगी हो उन्हीं संस्कारों को वो प्रकट करेंगे ना वैसा ही स्वभाव बनाएंगे वैसी फिर प्रवृत्ति होगी ये संभव है ईश्वर कारणवाद में ये कहा कि ईश्वर कारणवाद हेतु न कोपी दोष इत्या यथोक्त इति तो यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षे तू उपपन्ना यानी नियता प्रवृतिर उपपन्ना वो सब लगाना अचेतनस्य को हटा करके बाकी सब यह तू अचेतन से इतने को छोड़ दो और बाकी उसके स्थान पर रखो यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षे तू मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षाया कर्त्री कर्मा देश काल नियता कालमित्तापेक्षायाच बंध मोक्षादि फलार्था नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्ति उपपन्ना ऐसा वाक्य बनेगा ईश्वर कारणवाद में सिद्धांत में तो वेदांत पक्ष में ये सारे दोष निवृत्त होते हैं कोई दोष नहीं आता निर्दोष सिद्धांत है वेदांत सिद्धांत तो इस प्रकार ये जो तृतीय का, कंडिका है उसके व्याख्यान रूप भाष्य तथा टीका का विचार संपन्न हो जाता है चतुर्थ कारिका में बताया जा रहा है चतुर्थ खंडिका में क्षण पूर्व किया परमेश्वर ने ईक्षण का प्रयोजन है सृष्टि सृष्टि के लिए एक क्षण किया न तृतीय कंडिका में एक क्षण अब वो अपने जिसके लिए किया वह सृष्टि बताई जा रही है प्राणादि की चतुर्थ कंडिका में चतुर्थ कंडिका की चर्चा हम लोग कल करते हैं